कृष्ण लीला प्रसंग, साधना तथा तो दिव्य माद श्री कृष्ण देव के इससे पूर्वकालीन तथा तो इस समय के पूजन दर्शनादि में भिन्नता इससे पूर्व ध्यान पूजनादि करते समय किसी दिन उनको माँ के करकमल अथवा कमलोजल युग चरण या सौम्याति सौम्य हास्य विमंडित स्निग्ध मुख चंद्र का दर्शन होता था किंतु उस समय ध्यान पूजन काल के अतिरिक्त अन्य समय में भी वे देखा करते थे कि सर्वावय सम्पन्ना ज्योतिर्मय माँ हंस रही है बातें कर रही हैं तथा इस कार्य को करो उसे न करो इस प्रकार कहती हुई उनके साथ साथ वे घूम रही हैं पहले माँ को अन्नादि का भोग लगाकर वे देखते थे कि माँ के नेत्रों से चमकती हुई ज्योति रश्मि निकलकर भोग की वस्तुओं को स्पर्श करती हुई उसके सारभाग को लेकर पुनः नेत्रों में प्रविष्ट हो रही है किंतु उस समय भोग लगाते ही और कभी कभी उससे पूर्व ही उनको यह स्पष्ट दिखाई देता था कि अपने श्री अंग की प्रभा से मंदिर को आलोकित कर साक्षात मां भोजन करने बैठी है हृदय से हमने सुना है कि एक दिन पूजन के समय सहसा वहाँ उपस्थित होकर उसने देखा कि जगदम्बा के पाद पद्मों में अर्घ्य प्रदान करने के निमित्त श्री रामकृष्ण देव जवा पुष्प के साथ बिल्लो पत्रों को अपने हाथ में लेकर तन्मय हो चिंतन करते हुए सहसा रुक जा रुक जा पहले मंत्र तो कह लेने दे फिर भोजन करना कह कर चिल्ला उठे तथा विधिवत पूजन समाप्त किए बिना ही उन्होंने नैवेद्य का भोग लगा दिया पहले ध्यान पूजनादि करते समय वे यह देखा करते थे कि उनके सम्मुख स्थित पाषाण मूर्ति में एक जीवित जागृत अनुष्ठान का आविर्भाव हुआ है किंतु अब मंदिर में प्रविष्ट होने पर उन्हें उस पाषाण मूर्ति का दर्शन ही नहीं होता था वे देखते थे कि जिनकी चेतन सत्ता में जिनकी चेतन सत्ता से समग्र जगत सचेतन बना हुआ है वे ही चित्त मूर्ति धारण कर वरा भयकर सुशोभित हो वहां सर्वदा विराजमान है श्री रामकृष्ण देव कहते थे नाक पर हाथ रखकर मैंने देखा है कि माँ वास्तव में श्वास ले रही है रात में दीपक के प्रकाश में अच्छी तरह देखने पर भी मुझे कभी भी देव मंदिर में कहीं भी माँ के दिव्य अंग की छाया नहीं दिखाई दी अपनी कोठरी में बैठ मैं सुना करता था कि माँ पैजन पहनकर बारिका की तरह आनंदित हो झुन झुन शब्द करती हुई मंदिर के ऊपर की मंजिल पर चल रही है शीघ्रता से कोठी के बाहर निकलकर मैंने देखा है कि सचमुच माँ दुमंजिले की बरामदे पर बिखरे केस बिखरे केस खड़ी होकर कभी कलकत्ता तथा कभी गंगा जी का दर्शन कर रही हैं हृदय कहता था श्री रामकृष्ण देव जिस समय मंदिर में रहते थे उस समय का तो कहना ही क्या है अन्य समय भी काली मंदिर में प्रविष्ट होने पर एक अनिर्वचनीय दिव्य आवेश की अनुभूति से रोंगटे खड़े हो जाते थे पूजन के समय श्री राम देव किस प्रकार आचरण करते हैं मुझे यह देखने का लालच होता था कभी कभी वहाँ सहसा उपस्थित हो मैं जो कुछ देखता था उससे मेरा हृदय विस्मय तथा भक्ति से भर जाता था किंतु मंदिर से बाहर निकलते ही मेरे हृदय में संदेह होने लगता था और मैं यह सोच जा करता था कि मामा जी क्या वास्तव में पागल हो गए हैं अन्यथा पूजन के समय वे इस प्रकार का आचरण क्यों करते हैं रानी रसमढ़ी तथा मथुर बाबू को इस प्रकार पूजन करने के बाद विदित होने पर उनके मन में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी यह सोच भी मैं अत्यंत भयभीत हो जाता था किंतु मामा जी के मन में एक बार भी यह बात उदित नहीं होती थी और इस संबंध में कुछ कहने पर भी वे उस ओर कोई ध्यान नहीं देते थे उस समय मैं अधिकतर उन्हें कुछ कह भी नहीं पाता था एक प्रकार की अव्यक्त भीती तथा संकोच भी मेरा मुँह बंद हो जाता था और उसके तथा अपने बीच एक अनिर्वचनीय दूरत्व के व्यवधान का मैं अनुभव करता था इसलिए चुपचाप यथासाध्य उनकी सेवा में ही तत्पर रहता था किंतु मन में यह चिंता होती थी कि कहीं मामा जी किसी दिन कोई कांड न कर बैठे पूजन के समय सहसा मंदिर में पहुंचकर श्री राम देव की जिन चेष्टाओं को देखकर हृदय के मन में युगपत विस्मय भय तथा भक्ति का उदय होता था उस सम्बंध में उसने हमसे इस प्रकार कहा था मैं देखता था कि जवा पुष्प के साथ विल्वपत्र का अर्घ सजाकर कर मामा जी ने सर्वप्रसम उसके द्वारा अपने मस्तक वक्षस्थल सर्वांग यहाँ तक कि अपने पैर पर्यंत स्पर्श कर तदनंतर उसे जगदम्बा के पाद पद्मों में अर्पण किया मैं देखा करता था कि शराब के नशे में मस्त व्यक्ति की तरह उनका वक्षस्थल तथा नेत्र आरक्त हो उठे हैं और उस हालत में हिलते दुलते हुए पूजन के आसन को त्याग कर सिंहासन पर आरूढ़ हो वे अत्यंत स्नेहपूर्वक जगदम्बा की ठोड़ी को स्पर्श कर प्यार ज्ञान परिहास अथवा बातचीत कर रहे हैं अथवा श्रीमूर्ति के हाथ पकड़कर उन्होंने नृत्य करना ही प्रारंभ कर दिया है मैं देखता था कि श्री जगदम्बा को अन्नादि का भोग लगा एकाएक वे एक खड़े हो गए तथा खाली से एक ग्रास व्यंजन लेकर शीघ्रता के साथ सिंहासन पर चढ़कर मां के मुंह में उसे स्पर्श कराकर कहने लगे ले मां भोजन कर अच्छी तरह से भोजन कर बाद में कभी वे यह कह उठे मैं भोजन करूं अच्छा कर रहा हूं यह कहकर उसका कुछ अंश स्वयं ग्रहण करने के पश्चात बाकी अंश पुनः मां के मुंह में देकर कहने लगे मैंने तो खा लिया है अब तू भोजन कर ले एक दिन मैंने देखा कि भोग लगाते समय काली मंदिर में एक बिल्ली को म्याऊं म्याऊं करती हुई देखकर कर माँ भोजन करेगी, भोजन करेगी, यह कहते हुए मामा जी भोग का अन्न उसे ही खिलाने लगे मैं देखता था कि एक दिन रात में जगन माता को शयन कराकर मुझे अपने पास सोने के लिए कह रही है अच्छा सो रहा हूँ यह कहते मामाजी जगनमाता के चांदी के पलंग पर कुछ देर तक सो रहे मैं यह भी देखता था कि पूजन के निमित्त बैठकर वे इस प्रकार तन्मयता के साथ ध्यान में निमग्न हो गए हैं कि बहुत देर तक उनकी बाह्य चेतना एकदम विलुप्त हो गई प्रातःकाल उठकर माँ काली की माला बनाने के लिए मामाजी प्रतिदिन पुष्प चयन करते थे मैं देखता था कि उस समय भी वे किसी से वार्तालाप कर रहे हैं हंस रहे हैं आदर अनुरोध तथा कौतुक परिहास आदि कर रहे हैं पुनः मैं यह देखता था कि रात में मामा जी बिल्कुल सोते नहीं हैं जब मेरी नींद खुलती थी तभी मैं यह देखा करता था कि मामा जी उसी प्रकार भावाविष्ट होकर बातें कर रहे हैं गा रहे हैं अथवा पंचवती में जाकर ध्यान में निमग्न हैं